अस्ति अस्तिशून साम शब्द स्पर्श स्वगौ परतो गंधो सत्ता अस्ति नैज सत्तावीक्षता है सत्ता सत आत्मा धर्म। का धर्म तत्व्य आर्य माया रहे छंद को बिठाने के लिए ऐसा करना पड़ता है तत्व शून्य मैंने माया का स्वरूप अश्याम पृथिव्याम शब्द स्पर्श स्वरूप गौ रसस्य आकाश का धर्म शब्द वायु का धर्म सर स्पर्श अग्नि का धर्म रूप और जल का धर्म रस ये सारी चीजें अश्याम भवती पर तो ये सारी चीजें अपने कारण बताओ अपने से भिन्न जो दूसरे थे जल अग्नि वायु और आकाश उनसे आया हुआ खुद का क्या धर्म है फिर? गंधो। खुद का धर्म है सत्ता, उस से सत्ता को अलग करके समझने की कोशिश करो और पृथ्वी का स्वरूप क्या है काठिन्य नहीं।, नहीं दिया है समझो। कठिनता, कठिन पाओ कठोर सॉलिड जो बनता है ये पृथ्वी का धर्म है सॉलिड सत्ता इन पृथक में से हमें क्यों करना क्या है उस पृथ्वी से सत्ता मात्र को अलग कर देना है बाकी सब उसमें बने रहे कोई दिक्कत नहीं वो सब मित अपने आप में है सत्ता पृथक करने फल माह सत्ता को पृथ्वी से अलग करने का फल क्या है वो बता रहे पृथक करतायाम सत्तायाम भूमि मिथ्या दे भूमि दशांश न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यगम सत्ता को पृथक करने पर क्या होता है पृथ्वी रह जाती है भूमि मिथ्या मिथ्याव मिथ्या पृथ्वी रह जाएगी ये लाभ अदय एक ही सत्य तत्व तो रह जा रहा है बाकी तत् तो जो उसमें जो भी है वो मिथ्या होती जाती है भूमि का भी दशांश मैंने पृथ्वी का भी दशांश में ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड नहीं हो रखी है पृथ्वी रूपी आवरण में दशांश में ब्रह्मांड दशांश तो न्यूनम ब्रह्मांडम भूमि मध्यगम यह ब्रह्मांड जो है उस पृथ्वी का मध्य में है दशांश न्यून पृथ्वी में ब्रह्मांड ब्रह्मांड में हम इस पृथ्वी को थोड़ी कह रहे हैं हु जिस पांच पृथ्वी के जो आवरण है इस ब्रह्मांड का आवरण क्या है दस गुणा पृथ्वी तत्व उसका भी है जल तत्व ये तो है ना ब्रह्मांड का आवरण सूक्ष्म तो पृथ्वी की बात के लिए जिस तरह हम लोग जी रहे हैं इसको पृथ्वी नहीं समझना ये तो पांच भौतिक चीज है वह की बात है फिर इसे सूर्य क्या हुआ ब्रह्मांड पैदा हो गया जब पंचकरण हुआ सूल ब्रह्मांड हुआ वो कहा है सूक्ष्म तो पृथ्वी का दशांश न्यून होकर उसी पृथ्वी के भीतर भी में है और ब्रह्मांड मध्य आगे कर देखो भौतिकंडे पहले क्या था भूतों की चर्चा अब भूतों से उत्पन्न किया है पंचीकरण होकर के भौतिक प्रपंच भौतिक प्रपंच सबसे पहले ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न लोगों के अंदर अंदर विभिन्न प्रकार के शरीर से, से में आप उत्पन्न भौतिक है उनसे भी हमें सत्ता को अलग करके दिखाना है और बताना चाहेंगे शरीरा से लेकर सारा चीज जो कुछ भी है सब सत्त से अलग है मिथ्या है ब्रह्मांड मध्य तिष्टी भुवना चतुर्दश भुवनसु वसंत प्राणिदेहा यहां उस ब्रह्मांड के भीतर क्या है ब्रह्मांड के मध्य में चतुर्दश भुवनाषंते चौधा लोक उन लोकों में क्या है भुवन वसंत्यो प्राणिदेहा यहाथम येषु भुवनुन लोकों में प्राणिदेहा यहाय वसंती जैसा जैसा लोक है वैसा वैसे सही शरीर विचित्र विचित्र शरीर दिखाई पर देखो वरुण लोक में चले जाओ पृथ्वी में देखिए ऐसा विचित्र विचित्र दिखाई देते कभी आप देखे नहीं एक से एक विलक्षण रंग बिरंगी भी सुंदर सुंदर इंद्रकोपे कीड़ा देखा इंद्रकोप कीड़ा कमाल है नीरकंठ पक्षी आते कितने रंग है उसमें सुंदर होता रंग बिरंग बना रखे जैसा जैसा उस जीव के भोग के लायक दुनिया है वैसा उसका शरीर छोटे से छोटे भी है शरीर विशाल से विशाल मछलियां देखो बेल मछली है कई क्विंटल बड़ा हो, जहाज से लंबा चौड़ाओ ऐसी भी मछलियां जहाज को पलट देते हैं इतनी जबरदस्त मछली और उसको मार भी देंगे उसको लाने से तो कोई उठा करेन से लाया जाते क्रेन लगा करके चीन और बांध करके जब तट पर ही उसका मशीन लगा हुआ काटने के टुकड़े कर कौन सी ट्रक पे जाएगा वो एक टुकड़े करके ट्रक में डालना, तो ऐसे ऐसे विशाल शरीर भी है उसी जल के अंदर और इस पृथ्वी कैसे आदमी है आठ आठ फुट लंबा आदमी भी है और डेढ़ी भी इसल प्राणी आवश्य अन चौरासी लाख योनिक चौरासी लाख प्रकार के जीव जाती है और न जाते प्रभेद को तो गिनो ही मत कितनी इसरे कहते हैं वो तो गिनने गिन नहीं बता रहे कहते पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं तो सब जानते ही इसे स्पष्टम इस कह दिया इसका नहीं कर रहा उन, उनको भी क्या करना है ये भी से भिन्न निश्चय कर लो ये भी वास्तव में सब नहीं है अनुवृत्ति और व्यावृत्ति रूपी युक्ति से निश्चय कर लो श्रुति से निश्चय कर लो फिर तो पता है श्रुति और युक्ति ब्रह्मांड लोक देहेश दे। असंत अंडादे भानतु तेहता ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर लोगों के जो देह इन सभ्यों में सत्वस्तुनी पृथकृत इन सभ्यों में जो भाषा सत्थक्तर के अनुभव करो वास्तव में शरीर निहो अस्थ अस्तिजकार सत्य और देह वास्तव में शेर मिथ्या है लोक मिथ्या है ब्रह्मांड मिथ्या सत्य एकमात्र सारे कल्पित जिनमें वह ब्रह्म ही सत्य तो क्या हो जाएगा? फिर तो असत हो जाएंगे ब्रह्मांड आदि कहते घबराते क्यों होने दो इनको असत्य असंतो अंडा देव भानतु कहते महाराज ये असत फिर भान क्यों हो रहा है नहीं भान होना चाहिए कहते भानतु अरे होने दो भान तेरा क्या बिजा तक काक्षति ही वह भान भी हो जाए तुम्हारे इस आत्मा में क्या क्षति हो रहा है उसे आकाश में रूप नहीं ये सब जानते फिर रूप आप भान होते रहे तो आकाश में कोई क्षति होगी क्या आकाश में रूप नहीं ये सब जानते आकाश का जो नील रूप जिक्राई असत्य असत होते हुए भी भान हो रहा है भान पर कोई क्षति हो रही है आकाश का कोई क्षति उसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड शरीर आलोक वगैरा अशक्त होते भी ये आपको तो भान हो रहा है तो भाने में दो इससे तुम्हारे आत्मा में कोई क्षति नहीं होती इसको तो दृष्टांत समझाते तुम इसे एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हो अनंत ब्रह्मांड कल्पे हो गए उस आत्मा पे तो आत्मा पर आज तक कोई असर नहीं हुआ है आज जब परिदृश्य मारे छोटी सी जगत एक छोटा सा दुख एक छोटा सा शरीर का मरने पर तुम परेशान हो रहे हो जिस आत्मा पे अनंत ब्रह्मांड का परिणाम जो है सृष्टि हुई स्थिति हुआ प्रलय हो गया वो आत्मा तुम हो और आज उस आत्मा पर दिखाई दे एक छोटा सा शरीर जिस शरीर के साथ तुम अहंता ममता कर लिए हो और शरीर मरने लगता है तुम परेशान हो रहे हो आप वो आत्मा नहीं है जिस पर अनंत ब्रह्मांड कल्पित है अनंत ब्रह्मांड कल्पित है उसे रोज रोज अनंत ब्रह्मांडों का कहीं स्थिति हो रहा है कहीं सृष्टि हो रहा है कहीं प्रलय हो रहा है ऐसी आप आत्मा है आप उस वो आत्मा है जिस पर कहीं ब्रह्मांड का प्रलय हो रहा है इस समय कहीं सृष्टि हो रही है कहीं स्थिति चल रहा है वो आत्मा आप उस आत्मा पे स्व स्वयं के तरफित परिकल्पितर दिखाई देता हुआ इस छोटी सी शरीर का मरने पर क्यों परेशान और कहते गुरुणा भी विचार लेते। गीता को बोलते भयंकर दुख आज भी हम विचलित नहीं होंगे और छोटी सी बीमारी हो जाए खांसी हो जाए परेशान हो जाती वेदांत पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रयोगत्मक तो जीवन में जो है बहुत कठिन चिंतन कर, करो नित्य निरंतर को मिथ्या करने जीव भाव की हो तो सारे कारे कारे हम जगत में लगे हुए हैं अरे भाई छोड़ो इसको वो तो है ही नहीं इसको पीछे क्यों पड़े हो जो वास्तव में है जिसकी वजह से सब है दिख रहा है उसको मिथ्या कर दो कौन है वो जो खुद है तीसरे संतल प्रॉब्लम इज यू सोल्यूशन समस्या आप समाधान भी आप ही कोई दूसरा नहीं करेगा कोई भी कभी को समस्या नहीं लो समस्या का कारण आप होते हैं और समाधान भी आप खुद निकाल सकते हैं कोई दूसरा नहीं यदि किसको लग रहा है कि समस्या हो रही है हमसे तो समस्या कारण खुद है तो समाधान खुद कर सकता है हमसे बैठकर कर लेकिन तो तब तो आरम्भ में क्यों ऐसी समस्या फिर तो गया। जो व्यक्ति समस्या का कारण खुद होता हो तो दूसरे में उसको ढूंढ रहा है कारण दूसरा कह रहा है उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो नहीं सकता तो समस्या कोई क्योंकि आप समस्या का कारण दूसरे को कह रहे हो दूसरा है वो कारण है समस्या का और तो सच्चाई में समस्या कारण खुद होता है ति वो दृष्टि आ जाए वर्तमान समस्या खुद कारण मई ही हूं मेरे ऐसी कौन सी कार्य है जिसकी वजह से आज समस्या खड़ी है यह उस चीज को पकड़ लेता है तो समाधान चुटकी नहीं, ये नहीं। अब में हम लोग रहते रहे समस्या आती थी समस्या क्यों आती थी कल हम लोग समझते थे कार्य क्या है कारण हम ही लोग अगले भी क्यों हो रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे आगे बढ़ना हम रोक नहीं सकते तीर्षादेश दूर नहीं हो सकती तो आगे बढ़ेंगे आपका प्राण करने आपको विद्या प्राप्त होनी है तो आपको होगा अगले विद्या प्राप्त नहीं होने तो नहीं होगा वो इरशाद जैसा करेगा आपको प्राप्त हो रहा है ऐसी समस्याओं का समाधान अत्यंत समस्या आपकी अभिवृद्धि है ना और अभिवृद्धि आप पुरुषार्थ से ज्यादा प्रारब्ध आधीन होकर यदि हो रहा है तो उसे रोक नहीं सकते बदल नहीं सकते प्रारब्ध को इस वजह से समस्या खड़ी होगी आदेश हो रहा है ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान कुछ नहीं वाक्य वहां समस्या है ही नहीं दोष समस्या अलग है दोष अलग है इसलिए परगुणेश दोष एक दोषों में गिनती किया पर गुणों में दोष को देखने का नाम ही ईर्ष्या है दूसरे का अभिवृद्धि में जलन होना ही ईर्ष्या है उसके समाधान को खुद ही करना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा मेरे अंदर उसकी अभिवृद्धि और ईर्षा आ रही है कारण क्या है मेरी अभिवृद्धि के अभाव है ना अगले की अभिवृद्धि और जलन क्यों हुआ मेरे अंदर अभिवृद्धि नहीं हो रही है अभिवृद्धि हो रही है जलन का कारण कौन है अभिवृद्धि नहीं मेरी खुद की अनभिवृद्धि खुद ज्ञान अनुभिवृत्ति के कारण क्या है खुद के पूर्वजन्मों का पाप यदि ये बात समझ लेगा समस्या रह जाएगा फिर तो रह जाएगा बल्कि खुद के पाप को प्राशित करने कोशिश करेगा ताकि विद्या में बाधा दूर हो जाए और तो ईर्ष्या करना द्वेश करना छोड़ देगा खुद के पाप जो ज्ञान में प्रतिबंधक बन रहा है अभिवृत्ति में प्रतिबंधक बन रहा है उसके निवारण के उपाय सोचेगा समस्या क्या होता है व्यक्ति खुद के पाप को स्वीकार करने को किया स्वयं के अनुभवृद्धि का कारण स्वयं के पूर्व जन्मकृत पाप है या इस जन्मकृत पाप है तो उसके अनुकूल में प्रयास कुछ करना चाहिए इस पर वो सोचता है तब सारी समस्या और उस समय से कोई समाधान नहीं स्वतः ही समाधान इसका हो जाता है जब अगले ने ईर्ष्या कर करके जो ईर्ष कारण से ईर्ष्या करने योग्य नहीं है उस व्यक्ति के प्रति पाप करेगा जब पाप की घड़ा बढ़ेगी वैसा तो करने वाला नष्ट हो जाएगा हमने कही हो गई आप जो अभिवृत्ति पा रहे हैं अपने कर्म की वजह से आपके अंदर धैर्य होना चाहिए आसुरी वृत्ति होते पाप प्रधान वृत्तियां वो तो शुरू में तो हावी होते ही हैं। देवी वृत्ति जितने भी इतिहास है देख पुराणों में उपनिषदों में भी सदा पहले क्या होता है देवी वृत्ति हार जाती है देवता पहले हार जाते हैं असुर लोग तीनों लोगों पर नाच करते फिर भगवान की कृपा हो जब होती तब असुर होता है क्यों होता है वो भी क्योंकि असुर लोगों को मारने के जो अवतार भगवान तब लेते हैं तब जब उनके पाप की खड़ा पूरी होती है असुर लोग जब अधिकार में आ जाते पाप करना शुरू कर देते यही यहां लोग व्यवहार मुख्य देखने को देवी वृत्ति वाले साधकों के खिलाफ आसुरी वृत्ति वाले जो साधक क्या होते हावी हो जाते और आसुरी वृत्ति वाले साधक हावी हो करके पाप पर पाप करते जाता उस है नतीजा अंत आसुरा वृत्ति वाले साधक आश्रम छोड़ते वाले साधक को धैर्य रखना पड़ता है इस बीच यदि नहीं रखेगा तो वो परास्त हो जाएगा लेकिन परास्त होने पर भी अंत में विजय तो देवी वृत्ति का ही हो शुरू में भले देवी वृत्ति वाला परास्त हो जाता है परेशान हो जाता है अंत में विजय तो का घबरा होता है, हैं सही है क्यों रहे। सब रहे। यही यहाँ पर कहते हैं कि सही का पूरे इसमें जाओ लेकिन अपने शरीर में पहले मिथ्या का तो निर्णय कर लो अपने जीव भाव में मिथ्या का तो निर्णय कर लो समस्या बंधन का या ब्रह्म विद्या की अनुभूति के अभाव या वेदांत जो अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोगात्मक जीवन में न उतरने का कारण क्या है आपके लिए विद्यमान जीव भाव है अहंकार को तोड़ दो फिर देखो वेदांत जीवन में उतरे जाता है इसलिए कहते हैं बहुत सुंदर इस विषय में चैतन्य महाप्रभु त्रिनादी सुनी चीन तरूरपी नाम व्यक्ति सुनीचे, अपने आप को एक घास के से भी नीच मान लो जैसे घास क्या है कोई लात मार के जा रहा है धूल उड़ा रही है कोई ट्रक् पर जा रहा है कोई कुछ बोल मुझ भी दे रहा है कभी कुछ घास कुछ बोलेगा उड़ा दिया हवा ने घास को हवा ने घास प्रतिरोध करेगा तरोप सहिष्णुना जिससे वृक्ष ने वो कितना सहिष्णु सहिष्णुता है इकड़ कड़ा के आप खड़े नहीं हो सकते छाता ले लोगे कपड़ा डालोगे दुनिया पर ड्रामा होगा लेकिन अब पेट सारा धुप को सहन कर रहा है और आपको ठंडी हवा और छाया जा रहा है बारिश को सहन करता है आप छाते के समान काम कर रहे निर्दय अगर लकड़ी काट देते हैं जला देते हैं इन चुप रहता सुंदर बात है तरो चीज है कुछ उसने तृतीय पार भूल रहा हूं तेर हरि, ऐसे जो साधक के द्वारा ही वह तो हरि मैने आत्मा सेवी हो जाता एक और एक दृष्टांति है तीसरी तीसरी पार ध्यान नहीं आ रही है इस समय मैंने कहने का मतलब क्या हो? अपनी जीव भाव में कुछ हूं यही तो सबसे बड़ा बाग है मैं आ गया है मैं भी कुछ हूं मैं एक भक भक्त तो हूँ समझ रहे वो भी गड़बड़ है मैं साधक साधकों समझ रहे सिख समझना गड़बड़ है मैं गुरु हूँ समझना ही गड़बड़ है मैं शिष्यों समझना भी गड़बड़ है शिष्यों तेरह अपेक्षाएं बढ़ूंगी कुछ भी हूं समझा आपने तो गए ये अब क्या समझना है मैं हू बस मैं हूं मैं क्या आत्मा ब्रह्म मैं आत्मा उसे कुछ भी अपने जोड़ा मैं पुरुष हूं स्त्री हूं मनुष्य हूं पुष हूं ब्राह्मण हूं कुछ भी अपने जोड़ा तो गए इसलिए कटो में अस्तित्व वो उपलब्धव्य नचिके तक होकर करके उसको अनुभव करना है कुछ भी सविशेष जोड़ा आपने निर्विशेष ब्रह्मानुभूति पुरुष समझा तो शरीर भी सविशेष घुस गया मनुष्य समझा तो सविशेष जोड़ गया निर्विशेष को अनुभव करना है तो सारी सविशेषताओं को त्याग इसलो हमको कहते आचार्य हैं आप हमें सोचते तो गाली दे रहा बेफाक तो एक उपाधि जोड़ दे रहा है अरे भाई का को उपाधियां जोड़ रही हो जो उपाधियाँ वैसे स्वीकृत जन्मों के पाप से प्राप्त है इन्हें उपाधियों से परेशान और पर तो और उपाधि जोड़ रहा है तो तो बिल्कुल बेपाक बिल्कुल बेवकूफी हाँ नौकरी पाना है शादी करके बच्चा पैदा करके पालना है नौकरी करना है ठीक है वो व्यवहार सर्टिफिकेट पाओ नौकरी पाओ धंदा मारो ये महात्मा होना है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है मुक्ति चाहते हो वेदांत को अनुभव करना चाहते हो इसे बड़ी के परीक्षा बड़ी मूर्ख क्या जरूरत है हमारे को जब हम गोविंद मठ में थे वहां के कोठारी संन्यास कॉलेज के मंत्री थे उन्हें जबरदस्ती एप्लीकेशन फार्म लगाया मेरा नाम फोटो वोटो लगा दिए फॉर्म भर के परीक्षा परीक्षा नहीं कहा तो चिंतन करने लगे कि अब क्या करे? इन्होंने फार्म भर दिया ऐसा इन्होंने लगा दी सब कर दिया व्यवस्था प्रवेश पत्र भी ला दे दिया हमें कहीं जाना नहीं पड़ा कुछ करना पीछे करो, करो, परेशानी आ गई प्रवेश पत्र आ गया और जिस दिन परीक्षा आती उस खड़े हो गए चलो मैंने कहा देखो किसी भैंस को चला के ले जाओ परीक्षा दिला देता किसी भैंस को ले जाकर परीक्षा दिला सकते हो मैंने फिर हम कोई भैंस से खराब समझ नहीं जा हम कोई भैंस से खराब समझ ले क्या क्यों मेरे पीछे पड़ा है से पशुओं को हांक के ले जा रहे थे तैयार तो हो जैसे होती गौ को बिजंगल ले जा रहे जैसे मेरे पीछे पड़े चलो चलो क्यों पीछे पड़ा मैं पशु नहीं गया तो पशु हूँ मारो तो पशु ही है समझ लो फिर भैंस समझ लो ये तो पहन से परीक्षा नहीं दिला देते तो मेरे से नहीं वो तो कहता क्या करेंगे मैंने कहा आप विचार करके देखो परीक्षा दे से देने से क्या होगा क्या लाभ है शास्त्र ज्ञान के परीक्षा देने से होगा नहीं होगा मुक्ति परीक्षा देने से मिलेगी नहीं मिलेगी <laughs> ना शास्त्र ज्ञान मिलना है ना मुक्ति मिलना है न साधुता मिलनी है परीक्षा देने सब साधु हो जाएंगे परीक्षा नहीं देंगे तो क्या आदमी नहीं रहेगा साधु नहीं रह जाएगा जिस मार्ग मार्ग में में हम चल रहे हैं इस परीक्षा का क्या संबंध है कितने जला के क्यों आएंगे और सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट लेकर उपाधि तो जोड़ा और अहंकार पड़ेगा वेदांत आचार्य अहंकार बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट मिलेगा क्या आखिर में एक तो अहंकार बढ़ेगा एक उपाधि जुड़ गई इस वजह से और आप यही समझते हो भाई व्यांक आचार्यों को प्रवर्शन करने बड़े बड़े मंच में बुलाया जाता और को को। को। तो। है और कहीं मंडेश्वर पदाधि मिलेगा परीक्षा देने सर्टिफिकेट रहेगी मंडे सर पद मिलेगी हमें वो भी नहीं चलेगा क्या कर जिसको उपाधियों को बढ़ाना है और बंधन के जाल को ठोस कर वो इन चक्रों में जाए हम लोग जरूरत नहीं है क्या हमारा लाइन ही अलग है ना आप लोग का लाइन अलग है आप लोग घर जाओगे शादी करोगे कुछ धंधा करना है नौकरी करना है कुछ और करना है कीर्तनकार बनना है लिखना पड़ेगा वेदांत शास्त्री कीर्तनकार महाराज नहीं लिखेंगे तो कौन पूछेगा वहाँ वहाँ तो नहीं चलेगी ना धंधा वो कीर्तनकार कौन पूछेगा वेदांत शास्त्री बोलना पड़ेगा ना वेदांताचार्य बोलना पड़ेगा कहा काशी से वेदांत आचार्य ये भी कहना जो रिश्ते तो परीक्षा दिया तो बहुत बड़ा से। वो आपको जनता से उठाना है, उसके लिए है, तो ठीक है वो करो लेकिन मोक्ष मार्ग में साधना मार्ग में साधना के लिए ज्ञान के लिए वेदांत अनुभूति के लिए इन चीजों के लिए इन चीजों की जरूरत ही नहीं ये सब चीज अहमता से जुड़ा हुआ है इसलिए ये कहते हैं ब्रह्मांड लोक देह तक आगे ना अगला प्रश्न थी देह में भी सद्वस्तु नहीं सद वस्तु इस सद्वस्तु को पृथक करके अनुभव करोगे असंतो अंडा सारे ब्रह्मांड आदि क्या होगा शरीर पर सब कुछ असंत मिथ्या तब कहेगा कोई मिथ्या होने और भान नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ जरूरी नहीं है मिथ्या होने पर भी वस्तु का भान होता नहीं भान होने पर भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं अधिष्ठान का कुछ बिगड़ता आकाश में मालूम है आपको रूप नहीं होता रूप मिथ्या है आकाश जो दिखाई दे रहा है रूप वह मिथ्या है फिर भी वो दिखाई देते रहता है दिखाई देने पर भी वह रूप आकाश में अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ता नहीं तत्पक्ष शरीर भी दिखाई दे आदेश में कहेंगे शरीर भी दिखाई देता रहे कुछ भी होता रहे लेकिन उससे आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा तत्ने काक्षर थी उत्तम वे वर्तन स्पष्टी करो उसके भान करने में क्या क्षति है अर्थात कोई क्षति नहीं है इस उक्त पदार्थ को और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं भूत भौतिक माया नाम असत्व अत्यंत वासी सदेशा धीरिये न क्वचित भूत भौतिक माया भौतिक के शरीर आदि भूत पंचभूत और माया इन सबका जो कारण ये सारी चीजों में असत्व का निश्चय हो गया अत्यंत अत्यंत दृढ़ता पूर्वक निश्चय हो गया आपको शरीर से लेकर माया मायापुर सारी चीजें क्या है अत्यंत दृढ़ता पूर्वक निश्चय हो जाता है तब तो क्या हुआ सद वस्तु द्वैतमित सद वस्तु है जो मैं जो आत्मा जो ब्रह्म हूं वह कैसा है वह अद्वैत है यह जो अनुभूति होगी वह अनुभूति कभी दोबारा नियत क्वचित दोबारा कभी भी यह बुद्धि उलटेगा नहीं मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं यह कभी पलटने वाला नहीं अभी आप सोचते हैं मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं वह दूसरा के गाली दे देते उसे लड़ जाएंगे तुरंत तो भारी लगती है बुरा लग है अरे उसने मुझे गाली दे दिया अब इसलिए बहुत सारी बातें आ जाती है अब गाली नहीं दोगे तो भी काम चलेगा अब उसने गाली डांटोगे नहीं फिर तो अत्याचार बढ़ेगा दुनिया में फिर उसने तब हम लोग कहते हैं बात सही है जैसे वो ना किसी का प्रतिकार नहीं करना गुरु ने कह दिया और सांप है सुस्त कर दिया प्रतिकार नहीं किया तो सांप ने काट दिया हम लोग गुरु के पास ले गए गुरु ने से पूर्व गुरु कहा गया गुरु ने तुम ये थोड़ी कहा था कि भाई कोई खुश करेगा तुम कुछ कुछ मत करो ये से, अंदर से द्वेश भावना नहीं से मिलता दूसरे ने गाली दी लड़ाई किया कुछ झगड़ा करा मारा पीटा कुछ भी कर रहा है उसका प्रतिरोध जरूर करो इन अंदर से द्वेश भाव से नहीं केवल एक धर्म की व्यवस्था और अन्याय और अत्याचार पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए आपको प्रतिरोध कर देना है हाँ? तृणवत्त होने का मतलब क्या है अंदर से कोई राग द्वेष न हो और घास भी देखिए अपने जय पर अपने जय पर प्रतिरोध भी कर रहा है नहीं करता है आपके अंदर एक घास खड़ा कर दो पत्थरों के बीच में बैठा है वो भी कुछ पानी में रोकते रहता है नहीं इतना आसान नहीं से। अपनी क्षमता तो का है। वेग बढ़ जाए, तो देता देता को छोड़ अनुसार तो मतलब क्या प्रतिरोध शक्ति उसमें है या आवश्यकता दिखाई देती है तावत प्रतिरोध होता है क्योंकि वह अंदर में राजवृष्ट नहीं है जड़ में क्योंकि इस घास में जड़ नहीं उसे तृणात में ना सुखा घास अभी जड़ नहीं उसका जड़ रहित हमारे यहां जड़ क्या है रागद्वेष रागद्विष रहित आप कहीं उपकार कर रहे हैं प्रतिरोध कर रहे हैं तो आप कर नहीं रहे हैं रागद्वेश नहीं है ना रागद्व पूर्वक ही कर्तृत्व आता है रागद्वेष नहीं है तो आप कर कहा रहे हैं वह प्रतिरोध हो या उपकार हो अपरा कर्म वर्षात संसार का हित में होता है सर्वभूत हिते रहता दूसरे का सर्वभूत हित वो स्वाभाविक हो जाती है ना फिर प्रवृत्ति उसके शरीर की जो प्रवृत्ति राग द्वेष द्वेशाधीन होकर नहीं है कि स्वाभाविक ही प्रवृत्ति एक सामाजिक एक प्राकृतिक व्यवस्था के जिसे भगवान के अवतार क्यों हो रहा है तो क्या भगवान ज्ञान नहीं हो क्या जा। उसके अवतार क्यों होता है एक प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए। यदा लिए धर्म से ग्लानित धर्म और अधर्म का संतुलन के लिए ही भगवान का उतार और अवतार काल में किसी पर कृपा तो कर रहे हैं किसी को मार दे रहे हैं दोनों हो रहे हैं प्रतिरोध भी हो रहा है उपकार भी हो रहा है उसी प्रकार से इसलिए ब्रह्मसूत्र लीलावत तो कई बल्य फिर वैज्ञानिक का शरीर क्या है प्रारब्धाधीन होकर के संसार का हित में चाहे प्रतिरोध हो चाहे उपकार हो वो तो होने लगता है उसकी अपना अहंकार नहीं रह जाता जिस अहंकार कारण से राग रागवी पूरी का प्रवृत्ति होती है वह नहीं होती उसको मैं प्रणादी सुनिश्चित नहीं थी एक वर्ष अहंकार को त्याग दिया बाद में जो प्रतिरोध है या उपकार है वो सारी चीजें प्रारब्धाधीन स्वाभाविक प्रवृत्ति है के धर्मा धर्म का संतुलन मात्र के लिए है। का गाना न क्वचित कभी भी अहम ब्रह्मास्मि की बुद्धि नष्ट नहीं होगी और कभी नाहम ब्रह्मा ऐसा दोबारा नहीं होगा अहम जीवो अहम जमुक आनंद अमुक जो आदमी हूं ब्राह्मण इत्यादि बाद दोबारा वह अहंकार और उतार वृत्ति नहीं होगी अहम ब्रह्मास्म वृत्ति ही सदा बनी रहेगी नाम, नाम, mm. chato, भूता नकाशादीना भौतिक ना नाम ब्रह्मादीनाया विवेक ध्याना दृढ़ वासी सती भूता मकाशादीना भौतिकंडादीना उसके अंदर लोक लोकों के अंदर लो, का शरीर सब माया इन सभी का जो कारण भूता माया इन सब का मिथ्या कैसे विवेक ध्याना और ध्यान चित्ते अपने करण में बना जाने पर सती करने पर सद्वस्तु की जो है बुद्धि कदाचित विपरीत में न भी कभी नष्ट नहीं होती बदलती नहीं है वो तो फे नहीं है यदि फसे है उनके आंतरिक हम हम लोग बोलते थे फंस गए हैं लेकिन क्या हम हृदय के अंदर जाके देख पा रहे हैं उनकी जो बाहि जितनी प्रवृत्ति हो रही है वह स्वाभाविक है या राग पूर्वी का है प्रारब्धानुसार ही न प्रवृत्ति हो रही है मैं फिर लोग कृष्ण भी कृष्ण पर भी आरोप लगा दिया आप उस आरोप खारिश क्यों कर देते हैं जो फिर भगवान है सकता मान लिया आपने भगवान होंगे नहीं है ना नहीं तो आरोप लगाने वाले वहां तो आरोप लगाती है राम पर आरोप नहीं लगे क्या कृष्ण पर आरोप नहीं लगे क्या लेकिन चिंतक लोग विचारक लोगों के दृष्टिकोण में वो आरोप है सत्य नहीं इधर से हम जो करे फंस गया ये भी आरोप हो सकता है वे सत्य वास्तव में फंसे हो कोई जरूरी नहीं क्योंकि ये हमारे भी क्षमता नहीं है कि हम उनके हृदय में घुस जाए उनकी प्रवृत्ति में कारण तक पहुंचे रागवेशपुरी का प्रवृत्ति है या प्रावधान सारिणी प्रवृत्ति हो रही है ये डिफ्रेंशियट आप कर पा रहे हैं तो कैसे हम कह देंगे कि ये जो ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्मज्ञानी में थे और अब ये फंस गए कैसे निर्णय ले बाई जो व्यवहार है बस तो बाहि व्यवहार का कारण भूत प्रवर्त, प्रवृत्ति का कारण हमें जानना पड़ेगा कब निर्णय होगा यह प्रवृत्ति जो हुई है वो फंसना हुआ या लीलावत हो रहा है पहले तो निर्णय नहीं ले सकते कि प्रारब्ध प्रार्थ में कई चीजें हो सकती है ज्ञान भंग नहीं हुआ तो कोई दोष नहीं इसलिए तो जन्म भरत आदि के दृष्टान थे ना तीन जन्म आदि के बाद हुई ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ा ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति मैंने ज्ञानानुभूति के क्षण में हुई जो प्रार्थ कर लेना पड़ा जन्म लेकिन तीनों जन्मों में उनको पूरे नाटक जैसा जीवन ब्रह्म का ज्ञान बना तीन जन्मों में जो जो जन्म उन्होंने लिया लोगों ने जो देखा हो ये समझे ये सोचा उनके बारे में लेकिन ज्ञानी थे अष्टावक थे कहीं उनके दृष्टान्त कथाओं में देखने में तो ऐसा शरीर था तो महापापी लग रहे थे इतना टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही तो मांगेगा ना आप किसी रोग वा सर तो क्या मानते पाकिस्त रोग हो गया आठ जी का वक्र तो महा रोग, महा बीमारी है उसकी तो एक तरह से तो फिर भी वो परम ब्रह्म इन निर्भर होता है ऐसे व्यक्ति के प्रवृत्ति मात्र को देखकर के हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी पथित हो गया कि नहीं हो आंतरिक वृत्ति क्या है बाह्य प्रवृत्ति कारण ही बुद्धा आंतरिकी वृत्ति है वो किस प्रकार की कि उसका मतलब और वो एक आम आदमी जान नहीं सकता अब हम लोगों ने भगवान को कृष्ण भगवान मान लिया क्यों माने क्योंकि उन्होंने ऐसी कर दी बचपन से ये आदमी कर सकता और ये आम आदमी का स्टोरी जैसे कृष्ण का स्टोरे लिख दिया जाए उतना को मारा वही लिखो छोड़ो तो क्या होगा तो कृष्ण रिमान हो जाएगा उनकी उन लीलाओं के कारण से ही हम उनको भगवान मान रहे जो एक आम बच्चा नहीं कर सकता वो काम ने कर दिखाया था ईश्वर के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता जो शरीर में बाधक का उल्लंघन करके कार्य कर दिखाओ तो इन कारणों से हम लोग ईश्वर मान कर उसने वहां पर हमें सारा दोषों को मिटा देते हैं बार वो किनारे करे यहां आकर के समस्या हो जाती है गुरुओं के साथ सबके साथ क्योंकि हम उस भाव से उनको देख नहीं पाते ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिख रही है और चमत्कार करने लग जाए तो सारा दोष हो जाएगा नहीं, नहीं बोलेंगे चमत्कार को नमस्कार है दुनिया में आज करे तो वैसे ही है अब शिरडी बाबा को मान रहे क्यों मान रहे चमत्कारों की कहानियां बन गई है वहां तेल भी नहीं था पानी डाला दीपक जल गई कहानियां बन गई है लंबी जोड़ी पचासों लोग लगा रहे उनकी श्रद्धा फल मिल रहा है बाबा बाबा की की कृपा हो रही है अरे यो यो ये ये क्या श्रद्धावान लगत ज्ञानोदय श्रद्धा पुरुष जो जैसी श्रद्धा होता है वैसे पुरुष मारा आपकी श्रद्धा आप जहां भी क्या कर श्रद्धा उठेल तो अपनी वहां सब प्रतिफलन के ऊपर फल मिलेगा वहां से कृपा हो रही तो नहीं हो रही वो तो सेकेंडरी है प्राथमिकता है आपकी श्रद्धा है श्रद्धा ही फल देती है लोग कहते हैं महाराज आप कृपा कर दो मनी मतले तो कृपा क्या करूंगा श्रद्धा हो तो कृपा बहेगी श्रद्धा नहीं हो तो कहां से बहेगी कोई देने वाली चीज है की कृपा एक भावना विशेष है ना भावना विशेष तो बहने वाली चीज है अब कोई कहो महाराज आप मुझे प्यार करो कैसे प्यार प्यार प्यार तो की भावना है तो भावना अपने आप होता है स्वाभाविक ही है कोई दिखावटी होता है तो तो क्या करेंगे हमें एक्टिंग करो फिर कहो दे ये भी तो समस्या है विचित्र दुनिया है इसमें है ये चालो है फसल ही नहीं चाहिए स्वाभाविक हो अपना कर्म से चल रहा है जो जा रहा है आ रहा है ठीक है जो आरोप लगा रहा है तो ठीक है पूजा कर रहा है तो ठीक है जो हो रहा है जो ठीक है उसकी टोटल उपेक्षा करके अपना लक्ष्य में स्वाध्याय में साधना में चिंतन में लगा